श्रीमद्भागवत कथा महात्म यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना ऋषियों ने पूछा सूर्यजी अब यह बताइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया सूर्य कहने लगे तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवा कर मथुरा में रहने की जगह दी इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ वहाँ की लीला के अनुसार उस उस स्थान का नामकरण किया भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए कुंज और बगीचे लगवाए शिव आदि देवताओं की स्थापना की गोविंद देव हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वद्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल सोलह हजार रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी उनके मन में सोतिया डाह का लेश मात्र भी नहीं था श्री कृष्ण की रानियों ने कहा बहिन कालिंदी जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो हम तो उनकी विराहाग्नि में जली जा रही हैं उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है तुम प्रसन्न हो इसका क्या कारण है कल्याणी कुछ बताओ तो सही उसका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहने हैं पिघल गई, उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा अत वे इस प्रकार कहने लगी यमुना जी ने कहा अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियाँ हैं सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं उनका परस्पर नित्य संयोग है इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्रीकृष्ण की अन्य रानियाँ हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है श्रीकृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्रीकृष्ण हैं उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्रीकृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा बड़ी लगन है इसीलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही हो इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी वह भी वास्तविक विरह नहीं केवल विरह का आभास था इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकी यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी सूर्य जी कहते हैं ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्रीकृष्ण की पत्नियाँ सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य सहयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्श की सिद्धि हुई है उनकी अब हम लोग भी दासी हुई किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरस पूर्ण होंगे इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाए